दीपक बारा नाम का महल भया उजिया महल भया उजिया नाम का तेजी राजा शब्द किया पर का मानसर ऊपर छा जा दसो दिशा भई सुध बुध भई निर्मल साची छोटी कुमति की गाठी सुमति पर होय सानाची नाची हो राग दाग तिर का छोटा पूरण प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा पलटू अंधियारी मिटी बाती बातीदीनी बार दीपक बारा नाम का महल भया उजियार हाथ जोड़ी आगे मिले ले ले भेंट अमीर हाथ जोड़ी आगे मिले ले ले भेट अमीर ले ले भेट अमीर नाम का तेज विराजा सबको रगरे नाक आई के पर जा राजा सकलदार मैं नहीं नीच फिर जाती हमारी घुड़ धोय शठ कर्म बरन पीवे लेचारी बिन लस कर बिन फौज मुलुक में फिरी दुहाई जन्म ही सतनाम आपू में सरस बड़ाई सतनाम के लिए से पलटू भया गम्भी पलटू भया गंभीर, गंभीर। हाथ जोरी आगे मिले ले ले भेंट अमीर संत सासना सहत है जैसे सहत कपास सासना सहत है जैसे सहत क पास। जैसे सहत कपास नाय की में उठे रुई घर जब हाथ से धोबुनी भूटे रोम रोम अलगायी के दुनिया धुनी पिवनी न दे का सूतले जुल्हा धोबी भट्टी पर धरी कुीगर मुगरी मारी दर्जी टुक टुक फारी जोरी की की या त यारी पर स्वरथ के कारणे दुख सही पलटू दास पर स्वरथ के कारणे ने दुख सही पलटुदस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 जो पद से उतर जाता उसकी हालत देखते हैं पद मद है वो भी शराब है और अक्सर मजे की बात है कि राजनीतिक सारी दुनिया में जैसे ही पद ते पहुंचते हैं शराब बंद करना चाहते हो सबसे बड़ी शराब वे ही पी रहे हैं सबसे बड़ी शराब सत्ता की है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 तुम्हारे कणकण में वही जीवित है तुम वही हो तत्वमसि मसी श्वेतकेत उदालत ने अपने बेटे को कहा है तू वही है श्वेत मगर हमें याद नहीं विस्मरण हुआ है भूल गए एक सम्राट का बेटा बिगड़ गया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 लेकिन 20 साल बेटा तो बिल्कुल भूल चुका कि वो सम्राट का बेटा है 20 साल का भिकमंगापन किसको ना बुला देगा 20 साल द्वारदार गांव गांव रोटी के टुकड़े मांगता फिरा 20 साल का भिकमंगापन परत परत जमता गया भूल ही गई ये बात कि कभी मैं सम्राट था किसको याद रहेगी कि, भुलानी भी पड़ती है नहीं तो भिकमंगापन बड़ा कठिन हो जाएगा भारी हो जाएगा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 एक मछुआ उसे पकड़ ले तब उसे याद आती सागर छूटते ही सागर की याद आती तड़फती है घाट पर सागर में डूब जाना चाहती है फिर अब अगर सागर में पहुंच जाए तो परम आनंद को उपलब्ध होगी गई ये वही सागर है जिसमें वो घड़ी भर पहले थी लेकिन कभी आनंद न जाना था बच्चे वही हैं जहां संत पहुंचते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 और सत्य भी हो गई प्रमाणिक भी हो गई अब तो वही कहती है जो है अब तो वैसा ही कहती है जैसा है जस का तस जैसे का तैसा कह देती अब कहीं कुछ खोट ना रही छुटी कुमति की गांठ और अब तक जो गांठ बंधी थी कुमति की छूटे ना छूटती थी जितना छुड़ाते थे और बंधती जाती थी और जटिल होती जाती थी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 बाती दीनी बार सब अंधकार मिट गया दिया जलोठा ज्योति प्रगटी दीपक बारा नाम का महल भया उचियार हाथ जोर आगे मिले ले ले भेंट अमीर और पलटू कहते हैं कि मैं गरीब आदमी राम का मोदी राम का बनिया कभी कुछ और किया नहीं राजू संभालना भर जानता था बेचता रहा सामान गांव के छोटे से बाजार में नंगा जलालपुर गरीबों का गांव रहा होगा इसलिए नंगा जलालपुर बड़े बड़े धनपति बड़े यशस्वी आगे आके भेंट ले लेके मुझसे मिलते हैं। हैरानी होती मुझ में तो ऐसा कोई गुण नहीं था ये भक्त की दशा है मुझमें तो कभी ऐसे कोई गुण की बात ही नहीं थी यह हो क्या गया यह कौन मेरे भीतर प्रकट हो रहा है जिसको यह नमस्कार की जा रही दुनिया में दो तरह के लोग हैं कोई आदमी पद पर पहुंच जाता तुम उसको नमस्कार करते तो वो समझता तुम उसको नमस्कार कर रहे कौन उसको नमस्कार करता है विवी गिरु कोई को नमस्कार करता है वो बेचारे खुद ही प्रचार करते फिरते हैं कि कि मैं अभी भी जवान हूं और अभी भी काम में आ सकता हूं देश की सेवा करने को कोई सेवा लेने को भी उत्सुक नहीं सेवा देने वालों की भी सेवा लेने को उत्सुक नहीं पद पर जो है उसे ये भ्रांति होती कि लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं पद पे उतर से तो पता चलता है कि भ्रांति थी लोग पद को नमस्कार करते तो जो राजनेता पद पर तो होता है देखो उसके स्वागत समारंभ लाखों का खर्च लाखों की भीड़ भाड़ लोग ऐसे चले आते हैं जैसे परमात्मा का अवतरण हुआ हो फिर वह आदमी पद पर नहीं रहा कोई देखता भी नहीं फिर उन्हीं सज्जन को तुम अपना सामान ढोते हुए और इस स्टेशन पर देखोगे अपना तांगा खुद ही खोज रहे कोई लेने भी नहीं आता लोग बच कर निकल जाते हैं कि भई इनसे बचो अब इनके सत्संग करना खतरनाक है इनसे नमस्कार भी खतना करना खतरनाक क्योंकि इनके विरोधी अब सत्ता में अब झंझट की बात है इनकी खुशामत करते थे गुलामी करते थे इनकी बड़ी स्तुति के गीत गाते थे अब इनसे लोग आंखें चुराते तो एक तो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं पद पर होने से उनको लोग नमस्कार कर रहे हैं ये राजनीतिक की भ्रांति और एक धार्मिक आदमी क्यों उसे दिखाई पड़ता है। बड़ी हैरानी की बात है मैं तो कुछ हूं ही नहीं मैं तो ना कुछ ना चीज ये हुआ क्या है लोग क्या पागल हो गए हैं हाथ तो जोरी जोरी आगे मिले ले ले भेंट अमीर इनको हुआ क्या ना समझो मुझ गरीब बादमी को जिसमें ना कोई गुण है ना कोई लक्षण है ना कोई योग्यता है ना कोई कला है ले लें भेट अमीर नाम का तेज बे पलटू कहते हैं जरूर कुछ बात उसी की है उसका तेज बे राजा है ये उसी को नमस्कार कर रहे हैं ये प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं मैं तो निमित्त मात्र माथुर ये मुझे नमस्कार नहीं कर रहे ले ले भेट अमीर नाम का तेज बे सब कोई रग नाक आई के पर राजा सकलदार मैं नहीं नीच फिर जात हमारी पलटू कहते हैं ना तो मेरे पास कोई सौंदर्य सकलदार मैं नहीं मेरे पास कोई सुंदर चेहरा भी, भी नहीं है कोई सौंदर्य भी नहीं है साधारण जैसा आदमी हूं सकलदार मैं नहीं नीच फिर जात हमारी फिर हमारा कोई वर्ण बहुत ऊंचा नहीं कि मैं कोई ब्राह्मण हूं कि लोग मेरे पैर छुए गोड़ धोए सट कर्म वर्ण पीवे लेचारी और ये मामला क्या हुआ जा रहा है कि लोग आते हैं चारों वर्णों के लोग आते हैं सट कर्मों को करने वाले ज्ञानी आते हैं और मेरे पैर धो के पानी पीते हैं जरूर ये बात मेरी नहीं है नाम का तेज विराजा ये मेरे पैर नहीं छू रहे और नहीं मेरे पैर धो रहे इन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है इन्हें वही दिखाई पड़ने लगा जो मुझे भीतर दिखाई पड़ रहा है ये धार्मिक आदमी का लक्षण है बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई ना मेरे पास फौज है ना फाटा है मगर सारे देश में मेरी दुहाई की दुंदुमी पिट रही जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई तेरे नाम की महिमा अपार हमने तो कुल इतना ही किया कि तेरी याद की और ये क्या हो गया हमने तो कुल इतना ही किया कि तुझे स्मरण किया विस्मरण किया था स्मरण किया जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई सतनाम के लिए से पलटू भया गंभीर हाथ जोरी आगे मिलें ले ले भेंट अमीर गंभीर का अर्थ समझना गंभीर का वैसा अर्थ नहीं जैसा आम तौर से आज हो गया है गंभीर का अर्थ होता है बड़े गंभीर बड़े सीरियस नहीं ऐसा गंभीर का अर्थ नहीं है गंभीर का मौलिक अर्थ है गहरे गहन पलटू कहते हैं कि मैं बड़ा गहरा हो गया तेरी मौजूदगी क्या आई मैं गहरा हो गया मैं अपूर्व रूप से गहरा हो गया एक गहनता आ गई जो मुझमें कभी थी नहीं मैं तो छिछला छिछला था मैं तो ऊपर ऊपर था मैं तो सतह पर था सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर हाथ जोरी आगे मिले लैले ले भेंट अमीर संत सासना सहते जैसे सहत कपास जैसे सहत कपास नाय चरखी में ओठे ये वचन समझना संत सासना सह संत कष्ट सहते जैसे सहित कपास जैसे कपास बहुत सी तकलीफों से गुजरता है लेकिन सासना शब्द का एक अर्थ कष्ट भी होता है मौलिक अर्थ कुछ और होता है मौलिक अर्थ तो होता है शासन अनुशासन साधना कष्ट दो तरह के हैं जगत में एक तो कष्ट जो तुम सहना नहीं चाहते और सहते हो उससे जीवन टूटता है और एक कष्ट जो तुम स्वयं अंगीकार करते हो उससे जीवन निर्मित होता है और यह बात बड़े काम की है इसे याद अगर सको तो तुम कष्टों का स्वरूप बदल सकते हो जो कष्ट तुम्हें विध्वंस कर जाएंगे उन्हीं को तुम सर्जनात्मक बना सकते हो उन्हें स्वीकार करो उनका उपयोग करो जब दुख आए तो तुम उसे साधना बनाओ तुम उसे भी जागने का उपाय बनाओ दुख में आदमी बड़ी सुविधा से जागता है सुख में तो आदमी सो जाते हैं दुख में जाग जाते हैं अगर जरा सी भी बुद्धि हो तो दुख में तो आदमी सो ही कैसे सकता है चादर ओढ़ के नहीं सो सकते दुख में इस मौके का उपयोग कर लो संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास जैसे कपास को बड़ी कष्टों से गुजरना पड़ता है लेकिन वे सारे कष्ट कपास को इस योग बना देते हैं कि कभी वो सम्राटों का वस्त्र बने सम्राटों के अंग छुए ढाके की मलमल बने ऐसे ही व्यक्ति भी धीरे धीरे कष्टों का अगर ठीक से उपयोग करे तो परमात्मा के अंग छूने के योग हो जाता है संत सासना सहित जैसे सहित कपास जैसे सेहत कपास नाये चरखी में ओटे कपास को चरखी में ओटना पड़ता है रुई घर जब तुने हाथ से दो निभौठे और फिर दोनों हाथों से तोड़ता है तोड़ा जाता है रोम रोम अलगाए पकड़ के दुनिया धुनी और एक एक रेसे को अलग करता है दुनिया धुनी में धुन धुन के प्यूनी नहदे का बड़े हुए नाखून में छेद करके उसमें से बारीक बारीक सूत निकालता प्यूनी नहदे कात सूत से जुलिया बुनी फिर जुलाहा बुनाई करता है धोबी भट्टी पर धरी फिर धोबी एक भट्टी पर धरता है कुंडीगर मुगरी मारी फिर मुगरियों से पीटा जाता है सफाई के लिए शुद्धता के लिए दर्जी टुक टुक फार जोर के किया तैयारी फिर दर्जी काटता है फाड़ता है फिर कहीं वस्त्र बनता है वस्त्र जो सम्राटों के अंग लग जाए ऐसा ही संत का जीवन है जीवन की हर एक स्थिति का वो उपयोग कर लेता है दुख का भी उपयोग कर लेता है, दुख को शासन बना लेता आत्मानुशासन बना लेता है मेरी हस्ती का मोहब्बत में फना हो जाना वो मेरा नाजिस ए अरबाब ए बफा हो जाना उनको हम जिंदा ए जावेद कहा करते हैं जानते हैं जो मोहब्बत में फना हो जाना केवल वही लोग अमृतव को उपलब्ध होते हैं उनको हम जिंदा ए जावेद कहा करते हैं जानते हैं जो मोहब्बत में फना हो जाना जो प्रेम में मर जाना जानते हैं जो प्रेम में मिट जाना जानते हैं जो प्रेम में शून्य हो जाना जानते हैं वे ही अमृत को उपलब्ध होते हैं तो भक्त तो अपने को मिटा डालता है जैसे कपास सब तरफ से मिट जाता है वो जो मिटने की सारी प्रक्रियाएं हैं वे ही बनने की प्रक्रियाएं तुम तो मिटने को मिटना मत समझना मिटना समझे तो तुम बचने लगोगे मिटना समझे तो कष्ट फिर कष्ट से बचने के लिए भुलाने के उपाय शराब सौंदर्य संगीत अगर कष्ट को कष्ट न समझे समझा कि परमात्मा धुन रहा है रेसे रेसे अलग कर रहा है कि परमात्मा धो रहा है ये जो मुगरी से पीटा जा रहा हूं ये मेरी सफाई हो रही मुझसे कचरा अलग किया जा रहा है। ये जो मैं चरखी में रोंदा जा रहा हूं ये इसलिए है ताकि मेरे भीतर जो छिपा हुआ रहस्य है वो प्रकट हो जाए मेरे भीतर जो छिपा हुआ प्रकाश है वो प्रकटे मेरा कमल उठे खिले मेरी सुवास प्रकट हो जिसने इस भांति ले लिया उसने दुख को अनुशासन बना लिया उसके जीवन में क्रांति निश्चित हो जाएगी फिर वो दुख से भागता नहीं दुख से बचता नहीं दुख को बुलाता नहीं दुख के अवसर का उपयोग कर लेता दुख को चुनौती बना लेता है पर स्वार के कारणे दुख सह पलटू दास संत साहत हैं जैसे सहत कपास। और संत के जीवन में दो तरह के दुख हैं। पहले संतत्व के घटने के पहले वो बहुत तरह के दुख झेलता है दुख तो सभी को है ऐसा नहीं कि संत को ही दुख है दुख तो तुम्हें भी है सभी को है लेकिन तुम उनसे बचना चाहते संतों ने अंगीकार करता स्वीकार करता अहो भाव से स्वीकार करता यह भी प्रभु की मर्जी यह भी प्रभु की भेंट काश तुम दुख को भी प्रभु की भेंट समझ लो तो अनुशासन पैदा हो जाए फिर तुम्हारे भीतर नाराजगी ना रह जाएगी और तुम्हारे भीतर क्रोध ना रह जाएगा और शिकायत ना रह जाएगी और तुम्हारे भीतर से प्रार्थना उठेगी बीज को जमीन में डालते हैं बीज को अगर पता ना हो कैसे पता होगा कि वृक्ष बनने वाला है खिलेंगे फूल आकाश में उठेंगी शाखाएं घने पत्ते आएंगे वसंत आएगा हवाएं नाचेंगी पक्षी घोंसले बनाएंगे सूरज की किरणों से बातें होंगी चांदारों से गुफ्तु होगी ये सब तो उसे पता नहीं है जब तुम बीच को जाल, डालते हो जमीन में तो बीच तो तड़फता होगा कि ये किस कष्ट में मुझे डाला जा रहा है ये क्यों मुझे मिट्टी में दबाया जा रहा है अभी तो मैं जिंदा हूं क्यों मेरी कब्र खोदी जा रही उसे तो लगता होगा यह कब्र हो गई उसे पता नहीं किसी कब्र से उसका जीवन निकलेगा यही मृत्यु उसके नए जीवन की शुरुआत है ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के कष्ट हैं। संसारी उनसे बचता है सन्यासी उन्हें अंगीकार करता है सौभाग्यपूर्वक धन्यवाद पूर्वक कृतज्ञता से उनको भेंट मान लेता है तुम जरा कुछ दिन प्रयोग करके देखो जब आपकी बार दोबारा दुख आए कोई भी दुख आए कैसा भी दुखाए शरीर का कि मन का उसे भेंट की तरह स्वीकार करके देखो और तुम पाओगे चमत्कार हुआ उस दुख की सारी गुणवत्ता बदल गई उसका सारा रूपांतरण हो गया वो दुख कुछ का कुछ हो गया प्रयोग करके देखना क्योंकि ये तो बात प्रयोग करने की है जो भी दुख आए उसे स्वीकार कर लेना कि प्रभु ने भेजा तो जरूर निखारता होगा मांझता होगा साफ करता होगा याद रखना पलटू के ये वचन संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास जैसे सहत कपास चरखी में ओटे जब तुने हाथ से दो निभोटे रोम रोम पकड़ नोम अलगा धुनी प्यूनी नह दे का बुनी धोबी भट्टी पर धरी कुंदीगर मुगरी मारी दर्जी टुक टुक फार जोर के किया तैयारी ख्याल रखना इतनी तैयारी करनी पड़ेगी जब स्वर्णकार सोने को डालता होगा आग में तो सोना भी तड़फता होगा कि कौन सा कष्ट मुझे दिया जा रहा है। लेकिन आग में पड़कर ही तो सोना कुंदन बनता है शुद्ध होता है कचरा जलता है दुख के बिना कोई कभी निखरता नहीं मुझसे कभी कभी लोग आके पूछते हैं कि परमात्मा अगर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों उनका प्रश्न सार्थक मालूम होता है के जगत में तो बिल्कुल सार्थक मालूम होता असल में वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना दुख है तो परमात्मा हो ही नहीं सकता या अगर परमात्मा है तो ये दुख बेबुज है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं परमात्मा दयालु है रहमान है रहीम है कृपालु है तो फिर परमात्मा जब इतना रहमान है तो इतना दुख क्यों है वो एक तार्किक सवाल उठा रहे हैं यह कह रहे हैं दुख है तो साफ है कि या तो परमात्मा रहमान नहीं है शैतान है और या फिर परमात्मा है ही नहीं इस जगत के केवल एक दुर्घटना मात्र है एक संयोग मात्र हो गया है इसके पीछे कोई चलाने वाला नहीं इसके पीछे कोई रखवाला नहीं इसके पीछे कोई नहीं है जो इसकी चिंता करता हो अगर चिंता करने वाला परमात्मा हो तो इतना दुख क्यों और या वो कहते हैं अगर परमात्मा है तो फिर समझाइए कि दुख का क्या कारण पिता अपने बच्चों को दुख तो नहीं देना चाहता मां अपने बेटों को दुख तो नहीं देना चाहती और ये परमात्मा पिता है हमारा तो दुख क्यों है उनकी बात तर्क के तल पर बड़ी सही है मगर जीवन और अस्तित्व के तल पर बड़ी नासमझी से भरी इसलिए दुख है कि परमात्मा है मैं जब उन्हें यह उत्तर देता हूं तो बहुत चौंकते मैं कहता हूं इसलिए दुख है कि परमात्मा है मां बहुत कष्ट देती बच्चों को और बाप भी बहुत कष्ट देता है तुमसे किसने कहा कि बाप कष्ट नहीं देता और किसने कहा कि मां कष्ट नहीं देती हां मां कष्ट करुणा के कारण ही देती हजार बार बच्चे नाराज होते हजार बार मां मारती है हजार बार जाना चाहते हैं कहीं नहीं जाने देती आग में हाथ डालना चाहते हैं किसी को खींचना पड़ता है बच्चे बच्चे है। सच तो यह है कि कौन बच्चे अपने मां बाप को माफ कर पाते चोट बनी रहती कि बहुत सत आया जब छोटे थे परमात्मा है इसलिए दुख है ये दुख तुम्हारे निखार के लिए है ये दुख औषधि रूप है कड़वी है औषधि माना मगर औषधियां कड़वी होती मिठाइया नहीं हैं औषधियां जहर को जहर से मारना होता है कांटे को कांटे से निकालना होता है तुम्हारे जीवन में बड़ा अंधकार है धुन धुन के उसे अलग करना होगा तुम्हारे जीवन में बड़ा अहंकार है उसकी खोल मजबूत है तुम्हें मिट्टी में डाल के कूटना होगा ताकि अहंकार की खोल मिट जाए तो तुम्हारे भीतर से पौधा तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना प्रकट हो जाए तो एक तो संत दुख झेलता मगर उसका भाव बड़ा अनूठा है एक तुम दुख झेलते हो तुम्हारा भाव बड़ा क्रोध से भरा है तुम दुख झेलते बड़े प्रतिरोध से लड़ते लड़ते जूझते जूझते संत झेलता स्वीकार से समर्पण से अहु भाव से तुम दुख ऐसे झेलते हो जैसे बड़े वृक्ष तूफान में खड़े रहते हैं अकड़ के जिद्द से लड़ते हैं और जब कभी गिर जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते संत ऐसे दुख झेलता है जैसे घास के पौधे आया तूफान घास का पौधा पूरब गिर गिर गया तो पूरब गता तो प्रतिशोध नहीं लेता प्रतिरोध नहीं करता झगड़ने की वृत्ति नहीं है उसकी झुक जाता यह झुकना ही समर्पण है और झुकने में बड़ा मजा है गिर तो जाता है लेकिन जैसे ही तूफान चला जाता बड़े वृक्ष गिर गए सो गिर गए फिर नहीं उठ सकते घास का पौधा फिर उठा था और भी लहलाता हुआ पहले से भी ज्यादा ताजा धूल झाड़ गया तूफान ले गया कूड़ा करकट जो आसपास लग गया होगा जिंदगी में ताजा होकर हरा होकर पौधा फिर खड़ा हो गया तूफान उसे तोड़ नहीं पाया क्योंकि जिसे झुकने की कला आती उसे कोई भी नहीं तोड़ पाता सिर्फ अहंकारी टूटते विनम्र नहीं टूटते निरअंकारी को कैसे तोड़ोगे उसे झुकने की कला आती पूरब के सारे शास्त्र पूरब के सारे धर्म झुकने की कला सिखाते घास के जैसे हो रहो, अकड़े हुए देवदारू के वृक्ष बन के मत खड़े हो जाओ ये अकड़ महंगी पड़ेगी गिरे तो फिर उठ ना सकोगे तो अहंकार है संसारी लड़ता सन्यासी झुकता एक तो यह स्थिति फिर जब संतत्व उपलब्ध हो जाता तब दूसरे तरह के कष्ट शुरू होते फिर समाज कष्ट देना शुरू करता है उन कष्टों का संसारी को बिल्कुल पता नहीं परमात्मा जो कष्ट देता है वो तो संसारी और सन्यासी दोनों को बराबर फर्क सन्यासी और संसारी की भावदशा में कैसे उन्हें स्वीकार किया जाए सन्यासी अवभाव से स्वीकार करता है आलिंगन लेता क्योंकि परमात्मा की भेंट है और कोई उपाय है भी नहीं स्वीकार करने का यही ठीक मार्ग है नाच के धन्य भाग से प्रसाद रूप संसारी लड़ता है यहां तक तो बात बराबर है कि दोनों को दुख होते फर्क यहां से शुरू होता कि सन्यासी स्वीकार भाव से लेता फिर एक दूसरा दुख है जो केवल संत को ही होता है सन्यासी को ही होता है वो संसारी को नहीं होता वो दुख है समाज के द्वारा पर स्वार्थ के कारण दुख सह पलटू दास संत साहत है जैसे सहत कपास जैसे ही किसी के व्यक्ति में परमात्मा का तेज विराजता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अपूर्व विद्रोह घटता है क्रांति घटती उसके शब्द शब्द में अंगार हो जाते ये समाज उन अंगारों को बर्दाश्त नहीं कर पाता उन शब्दों की चोट सह नहीं पाता यह संसार संतों का सदा विरोधी हो जाता है तो सुक्रात को जहर पिला देता जीसस को सूली लटका देता मंसूर के अंग अंग काट के मार डालता है इसको भी संत बड़े आनंद से सहते हैं पर स्वार्थ के कारण पहले तो दुख सहे कि निखरे अब जब निखर गए तो ये जो न निखरे लोग हैं इनको नाराजगी शुरू होती स्वभावता इनको बड़ी ईर्षा पकड़ती बड़ा कष्ट होता है कि कोई हमसे पहले जाग गया और हम सो रहे हैं और कोई परमात्मा को पा लिया और हमने नहीं पाया मिटा देंगे इसे इस सबूत को मिटा देंगे ये प्रमाण ना रहने देंगे जीसस को जब यहूदियों ने सूलि दी तो क्या किया परमात्मा का प्रमाण मिटाना चाह एक को नहीं मिलेगा सुकरात को जब लोगों ने जहर पिलाया तो किस लिए क्योंकि सत्य को बर्दाश्त न कर सके लोग झूठ में जीते तुम्हारी सारी जिंदगी झूठ से भरी है और जब कोई आदमी सच बोलने वाला खड़ा हो जाता है तो तुम्हें बड़ी अर्चन होती तुम्हें वो बड़ी दिक्कत में डाल देता है अगर वो ठीक है तो तुम सब गलत हो और तुम सब गलत हो यह मानना तुम्हारे अहंकार को संभव नहीं तो यही उचित है कि वो एक ही गलत होगा उस एक को हटा दो उसे मिटा दो उसकी चमकती हुई जिंदगी तुम्हारे अंधकार से भरे घरों के लिए बड़ी कठिन हो जाती उसकी चमकती हुई जिंदगी के कारण तुम्हें अपने अंधकार में रहना कठिन हो जाता वो तुम्हें बाहर खींचने लगता पुकार उठने लगती तुम उसे सताने भी लगते हो पर स्वार्थ के कारण दुख सह पलटू दास पलटू दास कहते हैं एक तो दुख वो सहा वो परमात्मा ने भेजा था बेट की तरह और दूसरा दुख इसलिए सहना पड़ता है कि जब आनंद मिलता है तो उसके साथ ही यह संदेश भी मिलता है कि इसे बांटो जब सत्य मिलता है तो उसके साथ ही यह भी अनिवार्य रूप से घटता है कि सत्य को पहुंचाओ उन तक जो असत्य में खड़े इसलिए परस्वार के कारण अब दूसरे के लिए जो भटक रहे अंधेरे मोहन को भी खबर मिल जाए मुझे मिल गई उन्हें भी मिल जाए माना कि वो सिर तोड़ेंगे मारा, माना कि वो नाराज होंगे माना कि वो कोई धन्यवाद नहीं देंगे संतों को कब धन्यवाद दिया हमने हम सदा नाराज हुए और अगर हमने धन्यवाद भी दिया तो उनके मर जाने के बाद दिया मर जाने के बाद सुविधा है बुद्ध जा चुके अब तुम उनकी पूजा करो कोई हर्जा नहीं वो सत्य तो जा चुका अब राख पड़ी रह गई है अब इसकी पूजा करते रहे लोग राख की पूजा करते अंगार से डरते स्वाभाविक अंगार जला देगा राख तो जलाएगी नहीं जीसस को सू दी और अब जी जीसस के नाम पर कितने चर्च हैं दुनिया में सुकरात को जहर मार जहर दे के मार डाला और 2500 साल हो गए सुकरात की याद करते लोग कितनी याद करते और तुमसे मैं कहता हूं सुकरात फिर आए तो तुम फिर मारोगे क्योंकि तुम्हारा झूठ फिर अड़चन में पड़ जाएगा हुआ आज दुश्मन जमाना मेरा मेरी साफ गोई खता हो गई ढले गम सभी असार में मेरे सजा मेरे हक में जजा हो गई हुआ आज दुश्मन जमाना मेरा मेरी साफ गोई खता हो गई वो जो सच है साफ गोई वो जैसे को वैसा ही कह देना है उसे कोई भी क्षमा नहीं करता सत्य को कोई क्षमा नहीं करता सत्य पर लोग बड़े नाराज हो जाते कोई नहीं चाहता कि तुम्हारी नग्नता प्रकट की जाए और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे झूठ खोल के तुम्हारे सामने रखे जाएं, और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे गांवों की तुम्हें याद दिलाई जाए और तुम्हारी मूढ़ताओं की और तुम्हारे अज्ञान की बातें तुम्हें समझाई जाए कोई नहीं चाहता अब यह पलटू दास अगर तुम्हें मिल जाए कहें अजूचेत गमार तुम नाराजगी हो जाओगे मुझे गमार कह रहे होस में हो किसको गमार गारह रहे पलटू दास कहते हैं अब चेतो बहुत हो गई गमारी एक दूसरे वचन में उन्होंने कहा अवसर न चूक बोंदू तुमको नाराजगी हो ही जाएगी कि बोंदू मुझसे बोंदू कह रहे मैं पढ़ा लिखा आदमी प्रतिष्ठित आदमी तुम मुझको बोंदू कह रहे हो मगर वो ठीक ही कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पद लिख तो तूने लिया लेकिन जाना कुछ नहीं धन तो कमा लिया और भीतर निर्धन है पद तो मिल गया असली पद कब खोजेगा अवसर न चूक बोंदू ये बोंदूपपन मत कर बाहर का कुछ काम नहीं आएगा बस भीतर को जो पा लेता वही समझदार है नहीं तो सब गंवा रहे लेकिन संत के लिए तो अनिवार्य है कि उसने जो जाना है वो कहे जब फूल गंध से भर जाता तो गंध प्रकट होती चाहे हवाएं स्वीकार करें और ना करें जब बादल भर जाते जल से तो बरसते चाहे पृथ्वी प्यासी हो चाहे ना हो जब दिया जलता है तो रोशनी प्रकट होती चाहे अंधेरा नाराज हो चाहे राजी हो हुआ आज दुश्मन जमाना मेरा मेरी साफ गोई खता हो गई वही अच्छा में अपराध हो जाता है सत्य को कह देना मगर सत्य को कहना ही होगा वो संत की मजबूरी है बुद्ध ने कहा है कि प्रज्ञा के साथ साथ करुणा अनिवार्य रूप से आती वो साथ ही आते हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू इधर बोध हुआ उधर करुणा आई करुणा का मतलब है पर स्वार्थ के कारण अब वो जो दूसरे अंधेरे में भटक रहे हैं उनको भी प्रकाश की तरफ लाना होगा यद्यपि वो विरोध करेंगे